चार्य शूत्र पुनः भगवरो गुरात्मे मूर्ति विभागिने वोमवध्याय दक्षिणा मूर्त ये नम ओ शि शांति शांति सममेद तल्वकार शाखिया के इसमें हम लोग उपद्घात में वाक्यभाष्य का विचार कर रहे थे नवम अध्याय है इस शाखा का उपनिषद उससे पहले आठ अध्याय तो कर्म और उपासना का विचार हो गया था जिसमें प्राण उपासना भी कहा गया था भाष्य में हम लोग देख लेते प्राणादि दे विज्ञानम से केवलम कर्म समुचित व सकाम से प्राणात्म प्राप्त एवं प्राप्त हिरण्य प्राप्त कराएगा और निष्कामस्य निष्काम अगर कर्म समुचित उपासना करेगा अथवा केवल उपासना करेगा तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माष्टी निर्माष निर्माजन के लिए प्रतिबंध जो है मल विक्षेप इत्यादि इसका निराकरण करेगा दृष्टान्त तो दे दिया आदर्श निर्माजन जैसे दर्पण को साफ करते हैं इसी प्रकार के निष्काम होकर के कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है चित्त शुद्ध का अर्थ ब्रह्म विद्या में रुचि हो जाने तदाकर वृत्ति धीरे धीरे बनना टीका में विदिषावाक्यज्ञापक्ष कर्मण आत्मज्ञा विनुक्तवादन से चनसकर्म्वाद आत्मज्ञान प्रतिबंधक कलमस निवरण्द्वारण सैदत्म्ञाथ विदिषावाक्य विवदिषावाक्य ये प्रसिद्ध है आठ नव टिप्पणी में हाँ टिप्पणी में दे दें तम एतम ब्राह्मण विविधी सती दानेन तपसा अनाशकन इ बृहधारुणिक में चार चार बाईस तेईस बाईस तम एतम उसी परमात्मा को ब्राह्मणा विविधी सती ब्राह्मण मुमुक्ष विविधी सन्ती यज्ञ तपसा यज्ञ दान तप ये तीनों कर्म है ये तीनों के द्वारा और अनाशकन कहा जाता है यज्ञ दान तप करना ये अनाशक नाशक तपस्या नहीं करना है अर्थात हम तपस्या करेंगे और बीमार पड़ जाएंगे वो नहीं है तो उस प्रकार की तपस्या नहीं करना है ये वाक्य के द्वारा यज्ञादि उपलक्षित सर्वस्व कर्मण वह कहा गया कि विभिधि संति यज्ञ न दाने न तपसा कहते हैं यज्ञ शब्द से सकल वर्णाश्रम कर्म ले लिया जाएगा जिस वर्ण जिस आश्रम के लिए जो कर्म विधान हुआ है वो सारे कर्मों को ले लिया जाएगा इसके लिए ब्रह्म सूत्र भी है सर्वापेक्षा च यज्ञ आदिश्रुति रश इस प्रकार के ब्रह्म सूत्र भी है सर्वापेक्षा अर्थात सर्वेशम आश्रम कर्म अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस आश्रम में जो वर्ण के अनुसार कर्म विहित है वो शब्द करना है सभी केवल यज्ञ दान तप इतने नहीं सभी कर्म करना है सर्वस्व कर्म आत्म न आत्मज्ञान्त कर्म मात्र के आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान अर्थात चित्त शुद्ध करा के परम्परा आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान्थत्व नुक्त आत्मज्ञान के लिए ही सारे कर्म का विनियोग है कहेंगे ठीक है कर्म का हो गया उपासन कहते हैं उपासन से मानस कर्मत्वात्थ ये जो उपासना है जप ध्यान इत्यादि है ये सब मानस कर्म ही है कर्म ही है ये आ, मानस कर्मत्वाद आत्मज्ञान प्रतिबंधक से कलमस्य निवरण द्वारेण आत्मज्ञान का प्रतिबंधक क्या है कि हैं कल्मस, कलमस अर्थात पाप पाप यही रजस तमस आकार में वो उसका प्रकट होता है कि ये आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है तमस अर्थात विपरीत बुद्धि कराएगा रजस अर्थात भेद बुद्धि कराकर ऐक्य बुद्धि नहीं कराने देगा ये सब आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है ये कलम पाप का निवर निराकरण के द्वारा कर्म रूपासन आत्मज्ञान आत्मज्ञान के लिए शुद्ध कराएंगे अज्ञ अभिप्रायण सप्रयोजन तम प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रयहीन इतिव पक्ष कहा था कि कर्म अगर श्रुति त्याग करने के लिए कह रही है तो ये करेंगे क्यों तो उसके लिए पूर्व पक्ष न्याय भी दे दिया था कि प्रक्षा लनाधि पंक दूराद स्पर्शन वरम तो ये न्याय तो अभी कर्म करना ही नहीं है ये जो पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांति उसके लिए उत्तर दे रहा है सर कर्म करना ही नहीं है आप किसके लिए करें अज्ञान के लिए अथवा ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए कर्म नहीं करना है ये बात नहीं है अज्ञ अभिप्राय न सप्रयोजनत्वात अज्ञानी को तो कर्म करना ही है उसका प्रयोजन है सप्रयोजनत्वात तम प्रति तम प्रति अर्थात तो अज्ञ के प्रति अज्ञानी के प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रयहीन कर्म का अनारंभ ये जो आप दोष दे रहे थे ये आश्रयहीन आश्रयहीन न में दे दिए निराधारो निर्निमित निष्प्रमाण इति आवत आपका ये बात अर्थात अज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो ये बात निराधार है इसमें कोई प्रमाण नहीं है कर्म करने से ही चित्त शुद्ध होता है ये शरीर बुद्धि इत्यादि से धीरे धीरे तादात में भी छूटता है तो कर्म करने से कहते हैं कर्म उपासना इत्यादि करेंगे तो कर्म करने से शरीर को पीड़ा होगी तो शरीर को पीड़ा होने से हम उससे अलग है ये अनुभव आएगा आ शरीर को जब पूरा एकदम आराम हो रहा है तब तो फिर हम उसे अलग है ये बोध होना कठिन है तो जब पीड़ा होती है तभी बुद्धि होगी कि हम उसे अलग होना है अलग होना चाहिए इस प्रकार के। इसी प्रकार के मन भी जब मन को हम एकाग्र करने के लिए उद्यम करते हैं तभी हमको पता चलता है कि ये मन एकाग्रह होना कितना कठिन है अगर हम मन का जैसे विचार है उसी का प्रभाव हमें चलते ही रहते हैं तो फिर ये मन तय तो एकाग्र नहीं होगा और हमारा उसे छुटकारा भी नहीं होगा हमको पता भी नहीं चलता है कि मनुष्य हम अलग हैं जब मन को एकाग्र करने चलते हैं तभी पता चलता है कि हम मनुष्य कुछ अलग है उसको हम नियंत्रण करने के लिए उद्यम कर रहे हैं जब हम उसी के साथ तादात्म्य किए हुए हैं वो जैसे कहता है हम ही करते हैं अज्ञ अभिप्रायण सतम अज्ञ अभिप्रायण सप्रयोजनत्वात अज्ञानी के लिए तो कर्म प्रयोजन है इसलिए कर्म अनारंभ हो ये आश्रयहीन ये बात प्रमाण नहीं है अप्रमाण है करना ही कर्मा और अभिप्रायन तो ज्ञानी के लिए कर्म करना है नहीं करना है सिद्धांत कहते हैं ज्ञानी के लिए कर्म का आरंभ करना अनिष्ट है ऐसा अपने जो कहते हैं कर्म अनिष्ट है ज्ञानी अभिप्रायण तो अनिष्टादन से कर्म आरंभ करना अनिष्ट है व्यर्थ है ये अगर ज्ञानी के लिए कह रहे हैं ज्ञानी अभिप्राएण तो कर्म अनिष्ट आपाद अनिष्ट है अनिष्ट का आपादन करना कर्म ज्ञानी के लिए अनिष्ट कारक है इस प्रकार के कहना सिद्धांत कहता है कि ये इष्ट आपादन रूपत्व ये तो हम तो कहते हैं ठीक है इष्टापत्ति कर्म आरंभ करना कोई आवश्यक नहीं है इष्ट आपादन रूपत्वाद अर्थात तो हम लोग कहेंगे उसमें इष्टापति इसलिए प्रसंग से कर्म आरंभ नहीं करना है प्रक्षालाधि पंक् इस प्रकार के न्याय दे करके आप जो कहे थे ये आभाष अर्थात तो ये आपका वास्तविक तो कोई तर्क नहीं है अज्ञानी को तो करना है और ज्ञानी के लिए तो नहीं करना है ये तो हम भी कहते हैं इसलिए आपका ये जो आक्षेप है वो ठीक नहीं हुआ ज्ञानी के लिए कर्म अनावश्यक है इसको कहते हैं आगे भाष्य में उत्पन्नात्म विद्य से तू अनंभ निरर्थकवात उत्पन्न आत्मविद्य स उत्पन्न आत्मविद्या य उत्पन्नात्मविद्या ऐसे उत्पन्ना व्यक्ति के लिए तो अनरंभ जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए कर्म अनारंभ कर्मणः अनारंभ क्यों कहते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो आत्मज्ञान होने के बाद फिर कर्म का कोई आवश्यकता नहीं है कर्म करते हैं दिखता है अगर ज्ञानी कहते हैं तो वो कर्माभास अर्थात केवल लोक शिक्षण के लिए वो करता है इसके लिए व्यास जी का वाक्य भी है कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्य च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर अत यह कर्मणा बद्यते जंतु कर्म अगर सकाम होकर के करता रहता है तो उसके द्वारा बद्यते बंधन में आता है और विद्य याच विमुच्यते जब ज्ञान होता है तब मुक्त हो जाता है ज्ञान अर्थात कर्म का जो आश्रय है प्राण शरीर मनोबुद्धि ये सबसे हम भिन्न है इस प्रकार के जब निश्चय होता है विद्या विद्यायाच विमुच्यते मुक्त हो जाता है ये सबका बंधन से तस्मात पारदर्शिनः यतय कर्म न कुर पारदर्शिन ज्ञानी लोग यतय कर्म न क्वेश्चन उनके लिए कोई विधि नियम नहीं है इसको आगे श्रुति देकर के भी समर्थन करवाते हैं क्रिया चैव क्रियापथ पुरस्ता संन तय संस एव्यरचयत ये नारायण उपनिषद का ये वाक्य है क्रिया क्रियापथश्च एव पुरस्तात् संन्यास पुरस्तात् तथा सृष्टि का आदि में सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने ये दो पथ निर्णय कर दिए एक हो गया सन्यास एक क्रिया पथ तो क्रिया प्र, प्रवृति मार्ग और सन्यास निवृति मार्ग पुरस्तात् पुरस्ताद सृष्टि काले तो ये दोनों सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने सृष्टा ये दोनों मार्ग कह दिए तयो तो दोनों का बीच में सन्यास एवं अत्यरेचयत सन्यास ये अतिर, अतिरिक्त अत्य श्रेष्ठ है क्योंकि ये क्रिया का कोई फल बंधन वो सब नहीं है ये एक उदाहरण दे दिए दूसरा कहते हैं त्यागे नई के अमृतत्व मानुषु ये कई बल उपनिषद का न कर्मणा न प्रजयाधने न त्यागे नई के अमृतत्व मानसु कर्म प्रजा धन ये सब के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है त्यागे न एव त्याग से जितना जितना त्याग हो जाता है उतना उतना स्वरूपनिष्ठ होता है क्योंकि आवश्यक होता है शरीर मन बुद्धि इत्यादि के लिए अगर त्याग हो गया अर्थात हम शरीर नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है सब निश्चय होता है तो जितना जितना त्याग हो जाएगा तभी उतना उतना, उतना स्वरूपनिष्ठ हो जाएगा इसलिए भगवान भाष्यकार ये प्रश्नोत्तरी में कहते हैं त्यागो ही सर्वस्व शिवात्मबोध तो शिव जो ब्रह्म है वही मैं हूँ इस प्रकार के ज्ञान कब होगा कहते हैं त्याग तो सब कुछ त्याग हो जाएगा यही आत्मबोध जितना अधिक त्याग उतना अधिक स्वरूपनिष्ठता आगे तीसरा मंत्र देते हैं नान्य पंथा विद्यते अय ये स्वता सूत्र का है तम एवं उसी परमात्मा को जान करके अमृतत्व को प्राप्त करता है अन्य पंथा अयनाय नयनाय गमनाय संसार बहि संसार से बाहर जाने के लिए अन्य कोई पंथा ये नहीं है इत्यादि श्रुति भ्य और न्यायाच ये सब श्रुति भी कहती है कि अर्थात ज्ञानी के लिए एक कर्म की आवश्यक नहीं है और न्याय भी है टीका में न्याय अच्छा है ना न हाँ देते हैं आगे न्याय अच्छा करके आगे देते हैं ठीक है में न केवल श्रुति प्रामाण्यादेव विवेकिन विवेकिनः है केवल श्रुति कहता है कि ज्ञानियों को कर्म की आवश्यकता नहीं है वो कर्म नहीं करते हैं केवल श्रुति प्रमाण से इतना बात है ये नहीं है साध्य सिद्ध साधनं न आद्रियत इतकिक न्यायाच कर्मा सिद्ध इतर्थ साध्य की सिद्धि हो जाएगी फिर साधन को और कौन ग्रहण करेगा कह जो प्राप्त करना था अगर प्राप्त कर लिया तो फिर और साधन को कौन ग्रहण करेगा न आद्रियत लौकिक न्याया ये तो लोक में भी ये न्याय है इसलिए कहते हैं और के चैन को और के चैन मधुबिंद्रजत और केवतम ब्रजत इत संद्वान यत्न आचरित और के चैन मधुबिंदते ये जो अर्क वृक्ष होता है ये जो पत्ता होता है ना इतना बड़ा बड़ा हम लोग शिव जी को लाकर करके उसका फूल चढ़ाते है यहाँ भी अभी आश्रम है वो कुना में है दादा का कुना में है क्या कहते हैं हिन्दी में आख कहते हैं तो उसमें अगर मधु मिल जाएगा तो फिर पर्वत कौन जाएगा मतलब परिश्रम करके पर्वत में मधु कहाँ है खोजना ये सब कौन खोजेगा और कह चैन मधु बिंदते किमर्थम पर्वतम व्रजत पर्वत को क्यों जाएगा इष्ट से अर्थ इष्ट अर्थ जो अगर सिद्ध हो गया जो चाहिए था प्राप्त हो गया तो को विद्वान यत्न आचरित फिर कौन विवेकी बुद्धिमान फिर परिश्रम क्यों करेगा यही है लौकिक अन्याय कहते हैं इसलिए जो कृतकृत्य हो गया जिसको प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया और फिर क्यों कर्म करेगा कर्म तो साधन है भाष्य में इसको कहते हैं उपाय भूतानि ही कर्माणी संस्कार द्वारेण ज्ञान कर्म ज्ञान का उपाय भूत है कर्म करेगा तभी संस्कार होकर के ज्ञान में प्रवेश कर पाएगा कर्म नहीं करने से इसलिए ज्ञान में प्रवेश भी नहीं होता है ज्ञान है न तो अमृतत्व प्र, अमृतत्व प्राप्ति ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी इसलिए उपाय कर्म कर्म को अगर निष्काम होकर के काल तक करते हैं तभी चित्त शुद्ध होने से ज्ञान में प्रवृत्ति होती है रुचि होती है अमृतत्व ही बिंदते मंत्र आगे है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते आगे विद्य या बिंदते अमृतम तो आत्मना बिंदते वीरियम विद्य या बिंदते अमृतम एक ही मंत्र है अलग अलग पाद होने से अमृतत्व बिंदते विद्या द्वितीय और चतुर्थ पाद हो गया इसलिए दो अलग अलग इन्वर्टेड दे, दे दिए एक ही मंत्र है इत्यादि श्रुति स्मृति ये सब श्रुति और स्मृति यहाँ सब श्रुति ही है किंतु अच्छा कर्मणा बदत जंतु यह स्मृति है यह श्रुति स्मृति से कहा गया ज्ञानी के लिए कर्म अनारंभ नहीं नद्या पार गो नावम न मुंचती नदी का पार जो चला गया वो नाव को नहीं छोड़ता है ऐसा नहीं हो तो बालक ऐसे कहा जाएगा तो स्टेशन पहुंच गया फिर भी ट्रेन से उतरना नहीं है तो ये तो बालक का बुद्धि है कहते हैं नद्याह पार ग नदी का जो पार चला गया नावम न मुंचती इति नहीं नाव को नहीं छोड़ता है ये नहीं कहेंगे नाव को इसलिए नहीं छोड़ता कि अभी उतरने के लिए उस तरफ जागा नहीं है इसलिए नाव में बैठा हुआ है तो कहते हैं यथेष्ट देश गमनम प्रति स्वातंत्र्य सती जहाँ जाना है अभी वह जा सकता है अगर जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं पाता है तब तो फिर नाव में बैठा रहेगा इसलिए कहते हैं नदी पार हो गया और जहां जाना है वो जा भी सकता है नाव नहीं छोड़ता है ऐसा बात नहीं इसी प्रकार की कर्म चित्त शुद्ध करके बुद्धि में प्रत्येक प्रवणता वेदांत में रुचि कर दिया तो फिर कर्म स्वाभाविक रूप से छूट ही जाता है उसको नहीं छोड़ता है ऐसा नहीं टीका में ज्ञान फले कैबल्य अनुपयोगाच ज्ञानी न कर्मानंभ इष्ट इतिहा ज्ञान हो गया होने के बाद ज्ञान जो फल देना है उसमें अगर कर्म का भी कुछ आवश्यकता रहेगा तब तो कर्मों को साथ में रख सकता है ज्ञान अपना फल ज्ञान का फल क्या है मोक्ष ज्ञान मोक्ष देने के लिए और किसी को साथ में सहकारी नहीं चाहता है तो फिर कर्मों को साथ में रखना कोई आवश्यक नहीं है ज्ञान अपना फल कैबल्य वो देने के लिए अनुपयोग कर्म कर्म अनुपयोगी है उसका कोई आवश्यक नहीं है होने से ज्ञानी न कर्म अनारंभ इसलिए ज्ञानी का कर्म आरंभ करने का कोई आवश्यक नहीं है अनारंभ इष्ट है भाष्य में अभी कर्म का फल चार प्रकार की हो सकते हैं अभी कर्म का फल चार प्रकार के उत्पाद्य आप्य संस्कार्य कार्य ये चार प्रकार के कर्म फल होते हैं तो अगर ये मोक्ष ये सब चार प्रकार से कोई एक होगा तब ज्ञान होने के बाद भी कर्म को रखेगा क्योंकि कर्म का फल ये चार है ये चारों में से कोई एक मोक्ष भी है तो इसलिए कर्म करता रहेगा मोक्ष के लिए कहते हैं ये कर्म का फल जो चार होते हैं इसमें से कोई भी मोक्ष नहीं है न ही वस्तु सी साधि सती साधन स्वभाव आत्मा तथा न आपी स्वभाव सिद्ध वस्तु जो सिद्ध ही है जो पदार्थ सिद्ध पदार्थ है उसको साधन के द्वारा साधन नहीं ही सीशा धयिशती साधन करने के लिए सिद्ध करने के लिए इच्छा करता है ऐसा नहीं जो पदार्थ सिद्ध है उसको फिर सिद्ध करने के लिए कोई उद्यम करेगा जो पहले पदार्थ विद्यमान तो ही है उसके सिद्धि करने के लिए और उद्यम नहीं करेगा और कहते हैं कि स्वभाव सिद्ध आत्मा आत्मा स्वभाव है अर्थात हम ही है वो हमारे ही स्वरूप है इसलिए और कोई जब ज्ञान हो जाता है निश्चय हो जाता है तो और कुछ प्राप्त करने का है नहीं जैसे साधई तुम इष्ट नहीं है इस प्रकार की न आप वो भी नहीं है क्योंकि ये तो आत्मत्व सत्य नित्य आप ये तो हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप तो हमारे लिए नित्य ही है प्राप्त ही है फिर इसको प्राप्त करने के लिए कोई कर्म ये भी आवश्यक नहीं है ये दो हो गया एक हो गया उत्पाद्य नहीं है कोई साधन के द्वारा इसका साधन, सिद्ध करेंगे उत्पादन करेंगे ये भी नहीं है और आप्य ये भी नहीं है क्योंकि नित्य आपता है हमारा स्वरूप ही हम ही है आगे नापी भाष्य में नापी बिका बीची कारयित रिशित अर्थात नापी विकारय इष्ट कोई विकार किया जाएगा तो तभी आत्मा का प्राप्ति ये भी नहीं है मोक्ष जो है वो कोई विकार होगा ये भी नहीं है नीचिका बीचिकारय अर्थात विकारय इष्ट वो भी नहीं है अर्थात आत्मा विकारी भी नहीं होगा आत्मत्व सती नित्यवात आत्मा भी है और नित्य है और अविकारी जिसमें जो अविकारी है उसमें कभी विकार हो पाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर आत्मा में कोई कर्म के द्वारा विकार करेंगे ये भी नहीं हो पाएगा और विकार कर पाएंगे अगर वो विषय बन रहा है तो हमसे कोई भिन्न पदार्थ है ये है हम उसमें कोई विकार कर दे सकते हैं उसमें वे रेखा डाल देंगे कुछ अलग कर देंगे किंतु जो विषय ही नहीं बनता है उसका विकार कैसे करेंगे और तृतीय कहते हैं अमूर्तत्वाद वो मूर्त ही नहीं है मूर्त पदार्थ में कुछ विकार कर सकते हैं तो आप आकाश में क्या विकार कर देंगे कुछ नहीं किया जा सकता है अमूर्तत्वाद और श्रुतेश्च न वर्धते कर्मणा इत्यादि श्रुति भी कहती है न वर्धते कर्मणा कन्यान तो कर्म ये श्रुति है कर्मो के द्वारा ये आत्मा का कुछ वृद्धि हो जाएगी कुछ हार ह्रास हो जाएगा ये नहीं होगा ये सब मनोबुद्धि का ही शरीर का ही हो सकता है कर्म करेंगे करते थोड़ा शारीरिक श्रम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा शारीरिक्रम तो कर देंगे तो कर थोड़ा रजोगुण निकल जाएगा तो, तो मन प्रफुल्ल हो जाएगा ये सब शरीर मन बुद्धि का ही कुछ हो सकता है कर्म के द्वारा आत्मा का कुछ नहीं होगा यहाँ एक नंबर टिप्पणी थोड़ा देखिए व्याकरण दृष्टि से विचार करेंगे थोड़ा श्रुतेश्च भाष्य में दिया श्रुतेश्च न वर्धते कर्मणा इत्यादि यहाँ कहते हैं कि इत्यादि श्रुते भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया श्रुतेश्च न वर्धते कर्मणा इत्यादि कहते इत्यादि का अन्वय श्रुतेश्च के साथ लिया जाएगा क्योंकि बीच में है न वर्धते कर्मणा इत्यादि है आप आगे पीछे कैसे ऐसे अन्वय कर लेंगे उसके लिए एक दिखाते हैं इत्यादि श्रुतेर इति व्यवहित नी एक पद्यम एक पद्यम है ना ऐक पद्यम है यहाँ ना वो तो लिखा गया है थोड़ा बड़े महाराजी क्या देखते हैं ठीक है थोड़ा यहाँ देख लेंगे क्योंकि एक पद्यम फिर नहीं हो जाएगा ना एक होने से ठीक है अर्थात दोनों एक पद तसे तो भाव ऐक पद्यम ऐसे ये होने से थोड़ा ठीक था फिर भी हो सकता है एक पद्यम पहले पद्य करके आगे एक के साथ समाप्त करेंगे व्यवहित एक पद्यम अर्थात इत्यादि श्रोते ये एक पद हो जाएगा बीच में व्यवधान होने पर भी कहते ऐसा होता है क्या कहते हैं तो दिखाते हैं तम पातया प्रथमं आस पपात पश्चात प्रथमं तम प्रथमं पातया मस त तम प्रथम पातया मस पातया मस अर्थात ये आम के पर में अषधातु का फिर प्रयोग हो गया पातया मास तम प्रथम पातया मास इसलिए आश का अन्वय के साथ हुआ बीच में तो प्रथम आ गया तम प्रथम पातया मे एक पद है पातया एक पद है ये कोई दो पद भी नहीं है वो एक पद है होने पर भी अलग करके कह दिए और वाक्य का अर्थ हो गया तम प्रथमम पातया मास पहले उसको गिरा दिया पश्चात पपात दूसरो को अगर गिराएगा तो स्वयं का क्या होगा गिर जाएगा कहते हैं पश्चात पपा तो पहले दूसरों को उसको गिरा दिया बाद में स्वयं गिर गया ये तो वाक्य का अर्थ हुआ तो वाक्य के द्वारा कहते हैं कि इसलिए दूसरों को गिराना नहीं दूसरों को गिराएगा तो स्वयं भी गिर जाएगा पश्चात गिर जाएगा दूसरों को उठाने के लिए उद्यम करना हमेशा तो यहाँ ये तो हो गया वाक्य का तात्पर्य अभी व्याकरण दृष्टि से हमको क्या दिखा रहे हैं कि, कि पातयाम और आश के बीच में प्रथम रहने पर भी पातयाम आस इस प्रकार की अन्वय हो सकता है तो पश्चात इत्यत्र यथा यथा के आगे विराम विराम दिए ना पश्चात के आगे इन्वर्टर बंद हो जाएगा वाक्य उतना है तम तो पातयांग प्रथम आस पपात पश्चात इतने ही वो वाक्य है तो आगे इत्यत्र यथा जैसे व्यवधान तो होने पर भी एक पद हुआ इस प्रकार के यथा के आगे विराम हो जाएगा ये एक प्रकार की अन्वय इत्यादि श्रुते में ले सकते हैं अथवा इत्यादि और, तो और श्रुते इसमें और एक अध्ययन कर लेंगे इत्यादि अर्थ श्रुतेश्च अधिगम्यते इति वा इति इस प्रकार के दो पद अध्यय करके व अनुय कर लेंगे अगर आप एक पद नहीं मानेंगे तो इत्यादि अर्थ जातम श्रुतेश्च अधिगम्यते इस प्रकार के अध्यार करके भी वाक्य लगाएंगे कितना विचार करते हैं वो लोग हम लोग तो पढ़ देंगे श्रुतेश्च न वर्धते कर्मणा इत्यादि ये हो गया कहेंगे भाई इस प्रकार के कैसे हो जाएगा कहते हैं श्रुतेश्च का अन्वय किसके साथ जाएगा श्रुतेश्च न इतना भी चलेगा फिर इत्यादि का अन्वय तो इत्यादि का अन्वय अगर श्रुति के साथ करना है दूर में क्यों लिखा गया इस प्रकार के विचार करते हैं इसलिए कहते हैं बड़े महारे जी जब उनका अध्ययन समय था चतुर्थ दी से पढ़ते थे और प्रकाशानंद सरस्वती जी से वो से तो अर्थात च ओपी इसके लिए पढ़ाने वाले इतना कठिन हो जाता था क्योंकि बड़े महारे पूछेंगे ये च क्यों है ये ओपी क्यों है ये वाह क्यों है तो ये सब शब्द हम लोग प्राय साधारणतः अर्थ को देकर के ये सब को छोड़ करके चल देते हैं ये सब को इतना महत्वपूर्ण नहीं है सोचते हैं किंतु नहीं है वो सब दिया गया मतलब इसके द्वारा कुछ अधिक कहना चाहते हैं जब वो अधिक क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर बुद्धि जाती है अर्थात हमारा बुद्धि गहराई में जाता है ये नहीं की सामान्यतः अर्थ ग्रहण कर लिए बस चल दिए इस प्रकार की नहीं है बार बार विचार करने से धीरे धीरे बुद्धि उसमें सूक्ष्म होता है वही गीता हम प्रथम बार सुनते हैं तो ठीक है लगता है कि सब बिल्कुल ठीक है और दो तीन बार जब पढ़ते हैं लगता है कि हर पंक्ति में एक संशय है तो यहाँ ऐसे क्यों होगा ये अर्थ ऐसे क्यों नहीं लगेगा बार बार जो पढ़ते है धीरे धीरे बुद्धि अधिक अधिक विषय ग्रहण करता है बुद्धि उसमें फिर चलती है आगे स्मृति तो ये कहती कि आत्मा कोई विकार्य नहीं होगा और स्मृतिश्च स्मृति गीता अभी कार्यो यमुच्य द्वितय अछेद्यो अक् अभी अछेद्यो अचिन्त हाँ अच्छेद्यव आगे अछेद्व अलद्वियो अभी कार्यो यमुच्यस्मा विधिवोचि अच्छेदियो अयम आगे अकड़े अयम तो उच्चारण करने कैसे आल, अच्छे दियो यो मकड़े दियो यो क्यूंकि अलग नहीं कर पाएंगे अच्छे दियो यो मकड़े दियो नक्ष मचिंत्यो यो है अच्छे दियो आगे अच्छे दीओ यो मदाही यम अच्छा अच्छे दे के आगे मदाह अच्छा ठीक है अभिकार्यो युच्यते ये भी कहा गया अर्थात ये जो आत्मा है अभिकार्य ये भी कार्य नहीं है निकित्सित अभी और एक रह गया संस्कार तो ये आत्मा संस्कार्य है ये भी नहीं है तो संस्कार दो प्रकार की होता है एक मलापनयनम एक, एक गुणाधार न मल का निहटा देना ये भी संस्कार है गुण का आधारण करना ये भी संस्कार है दो प्रकार के संस्कार होते हैं पहले मलापकरण के लिए कहते हैं आत्मा का कोई मल नहीं है कि उससे निकाला जाए शुद्धम अपापिद्धम इस प्रकार के कहा गया शुद्ध है और पाप विद्धन नहीं है ये पाप विद्ध ये मन हो जाता है ये मन ही अंतिम में आत्मा को धारण करेगा अर्थात आत्माकार होगा ये मन जो आत्माकार होगा उसमें सामर्थ्य आना चाहिए ये मन में मल रहता है ये मन को ही शुद्ध किया जाता है इसी का संस्कार किया जाता है आत्मा का कुछ शुद्ध नहीं होगा दर्पणों को शुद्ध किया जाता है सूर्य को नहीं तो है ये मन जो कि आत्मा का होना चाहिए ये पाप विद्ध होने से नहीं होता है राग द्वेष में जाता है परिचिन बुद्धि करके इत्यादि श्रुति भे सब श्रुति भी कहते है कि आत्मा इसलिए संस्कार नहीं है और दूसरा है अनन्यवाच संस्कार किया जाएगा कहते कि वस्त्र का संस्कार करता है धोबी कहते हैं अभी धोबी एक क्रिया करेगा क्रिया करके आगे वो वस्त्र को संस्कार करेगा तो धोबी हो गया अलग क्रिया हो गया अलग वस्त्र हो गया अलग तीन अलग अलग, अलग पदार्थ हो गए किन्तु यहाँ ये जो क्रिया है ये कोई आत्म तत्व से भिन्न भी नहीं है तो इसलिए कोई क्रिया के द्वारा आत्मा का कोई संस्कार हो जाएगा ये भी नहीं है च क्रिया से ये अन्य भी नहीं है अन्य अन्यत संस्क्रियते न च आत्मनो अन्य भूता क्रिया अस्ति अन्य के द्वारा अन्य का संस्कार किया जाता है, के है। क्रिया के द्वारा वस्त्र का संस्कार होता है आत्मनो अन्यभूता क्रिया न च अस्थि आत्मा से भिन्न क्रिया ये नहीं है अर्थात क्रिया भी उसका वास्तव स्वरूप भी आत्मा ही है और न चवे न एवं आत्मान सोम आत्मान संचिकीर्सित अभी धोबी जैसा वस्त्र का संस्कार करता है क्रिया के द्वारा अभी क्रिया भी आत्मा रूप हो गया कहते धोबी तो अलग हो जाएगा वस्त्र से कहते वहां कोई दूसरा है भी नहीं कि आत्मा का संस्कार करने के लिए न च स्वे न सोम आत्मानम संचिकीर्षित स्वयं स्वयं का संस्कार कर देगा कहते हैं स्वयं स्वयं का संस्कार नहीं करता रोज स्नान करता है कहते हैं वहाँ रोज स्नान करने का समय स्वयं स्वयं का संस्कार नहीं करता वास्तविक शरीर का संस्कार करता है मन मन सोचता है कि स्नान होने से इस शरीर का संस्कार होगा इस प्रकार की वास्तविक स्वयं स्वयं में कोई क्रिया नहीं कर पाएगा ये हो गया कि मलापनयन रूप संस्कार आत्मा में संभव नहीं है और दूसरा है गुणाधान रूप संस्कार वो भी नहीं आवश्यक नहीं है न च वस्तुअंतराधानम नित्यम प्राप्ति रिवा अंतरस्य से नित्य अन्य कोई वस्तु अंतर का आधान कर देंगे जैसे आत्मा में परमानंदत्व तो, नित्य आनंद स्वरूपत्व ये सब आत्मा में आधान कर देंगे कहेंगे ये भी नहीं है ये कोई नित्य नहीं होगा जो डाला जाएगा वो यद यद कृतकम तद अनित्यम वो अनित्य हो जाएगा कोई भी अगर गुण आधान करेंगे तो अनित्य ही होगा और कोई प्राप्ति करेंगे हम तो अभी आत्मा नहीं है हाँ ठीक है पूर्व पृष्ठ में है वो इसी के साथ जा रहे थे तो इसलिए पढ़ दिया वस्तु वस्तुअ्य अन्य कोई वस्तु प्राप्ति करना अर्थात अभी हम आत्मा नहीं है और आत्मा का प्राप्ति करेंगे इस प्रकार की नहीं है प्राप्तिवा वस्तु अंतर कोई भी प्राप्ति होगी तो वो भी चली जाएगी तो इसलिए आत्मा प्राप्ति कुछ ये भी नहीं है नित्य तम च इष्टम मोक्ष से मोक्ष किन्तु नित्य है नित्य होने से इसमें कोई प्राप्ति इत्यादि भी नहीं हो पाएगा ये जो चार प्रकार की क्रिया का फल उसके लिए टीका में कहते हैं उत्पत्तिर आप संस्कृति ची चतुर्विधम क्रियाफल ये चार क्रिया का फल हो गया उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कृति ये जो चार प्रकार की क्रिया का फल हो गया क्रिया का चार प्रकार के फल हुआ स्वरूप अवस्था है कैवल्य न संभवती इतिम स्वरूप अवस्थान रूपों को जो कैवल्य उसमें ये संभव नहीं होता है अर्थात कैवल्य मोक्ष का अर्थ स्वरूप अवस्थान इसमें और कुछ संस्कार विकार प्राप्ति इत्यादि सब कुछ नहीं है कहेंगे ठीक है कुछ प्राप्ति तो नहीं है किंतु कुछ गुणाधान कर देंगे यदि च परमानंद गुण से आत्मनि आधानम परमानंद रूप का गुण अर्थात आत्मा में गुण आधान कर देंगे आधान अर्थात स्थापना उसी के द्वारा संस्कार कराएंगे कहते हैं वो भी नहीं है आत्मनि आधानम परमानंद गुण का आत्मा में आधान करेंगे ये भी संभव नहीं है तो क्यों कहते हैं कि वो तो जो भी आधान किया जाएगा वो अनित्य होगा अनित्य जो होगा वो फिर मोक्ष नहीं होगा क्योंकि मोक्ष तो कोई नित्य पदार्थ होता है ठीक तो है अच्छा संस्कार तो नहीं होगा कहेंगे ठीक है फिर भी अन्यत्र प्राप्त करेंगे तो कहते हैं जैसे कि वो ब्रह्म को प्राप्त होगा विष्णुलोक प्राप्त होगा शिवलोक प्राप्त होगा इस प्रकार की कहते ब्रह्मांडात बही ही स्थित ब्रह्म प्राप्तिर्वा वो भी न ब्रह्मांड से बाहर कोई ब्रह्म है और उस ब्रह्म का प्राप्ति करेंगे ऐसा भी नहीं है जीव से कैवल्यम ब्रह्मांड से अन्यत्र कहीं ब्रह्म है उस ब्रह्म का प्राप्ति यही जीव का मुख्य है इस प्रकार की कहेंगे कहेंगे वो भी नहीं है क्योंकि जो प्राप्त होगा वो अनित्य है तरी अन्यतम दुर्बारम मोक्ष फिर अनित्य हो जाएगा सर्वदा नहीं रहेगा कभी फिर बाद में बंधन आ जाएगा इस प्रकार की हो जाएगी इतिहा न च वस्तुअन्तराधानम ये देख लिए हम लोग आगे भाष्य में अतः उत्पन्न विद्य से कर्मारंभ उत्पन्न विद्य से है उत्पन्न विद्या यश जो ज्ञानी है ज्ञानी का कर्मारंभो अन्पन्न कर्म का आरंभ करना ज्ञानी के लिए कोई आवश्यक नहीं है अतो व्यावृत्त बाह्य बुद्धिर्म विज्ञा कैन सीतम इत्याद्यारंभ व्यावृत्त बाह्य बुद्धिर् बहुव्री है व्यावृत्ता बाह्य विषयभ्यो बुद्धिर्यस व्यावृत्त बाह्य बुद्धि तस् तस्था तस्मी उसके लिए जिसका बुद्धि बाह्य पदार्थ से हट गया उसी का ही आत्मविज्ञान हो सकती है उसी का आत्मविज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ किया गया और बाह्य विषय में जब तो बुद्धि है तो फिर आत्मविज्ञान ये कठिन है बुद्धि अर्थात तो उसमें महत्व बुद्धि है इस प्रकार के ठीक टीका में शिष्याचार्योर प्रश्न प्रतिवनुति सुखप्रतिपत्थ प्रवृत्ता त्र प्रश्न किोद्यशाजाते विशेषत ज्ञाते संभवती विकलकरणवृति होगा मंत्रोगा कनेशिता पतति प्रषि मनः तो ये जो प्रश्न होता है जाकर कहने सीतम पूछता है तो शिष्य आचार्य इसमें प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवचन उत्तर शिष्य का प्रश्न है आचार्य का उत्तर है इसी प्रकार की श्रुति यहाँ कह रही है आगे जो मंत्र सब है वो इसी प्रकार की है प्रश्न उत्तर इस प्रकार की इस प्रकार की क्यों कहते हैं सुख प्रतिपत्ति अर्थात सुखे प्रतिपत्ति इतनी सुख प्रतिपत्ति सुख तो प्रतिपत्तये प्रतिपत्त येम यतिपत्ति प्रति अर्थात प्रवृत्ता ये जो श्रुति प्रश्न प्रतिवचन करते हैं तो थोड़ा आराम से पता चलता है जब भी हम कहते हैं कि इसने ऐसा पूछा उसने ऐसा उत्तर दिया हमारा बुद्धि थोड़ा स्पष्ट ग्रहण करता है और केवल वाक्य के वाक्य कहते चलेंगे हमको बीच में पता नहीं चलेगा सिद्धांत वाक्य है यह पूर्व पक्ष का वाक्य है तो जब हमको अलग अलग हो जाता है स्पष्ट हो जाता है तत्र अभी मंत्र आरम्भ होगा तो कहते हैं त्र प्रश्न ये जो शिष्य जाकर के प्रश्न करता है ये मन को कौन प्रेरित तो करता है तो उसको पता है तभी तो प्रश्न करता है ना नहीं पता है तो प्रश्न करता है इस प्रकार के विकल्प करता है पूर्व पक्षी अभी शिष्य जाकर के आचार्य को प्रश्न करता है उसको कुछ पता है तभी तो प्रश्न करता है न पता नहीं है प्रश्न करता है तत् प्रश्न किम ज्ञाते अज्ञाते वी इस प्रकार के पूर्वपक्ष मतलब आक्षेप करने से इस प्रकार के आक्षेप का निराश करने के लिए उत्तर दे रहे हैं सामान्य तो ज्ञात मन को कोई प्रेरणा दे रहा है ये सामान्य रूप से जानता है क्यों कभी कभी देखते हैं हम करना नहीं चाहते हैं कुछ चीज किंतु हो जाता है जबरदस्त हो जाता है अथवा करना नहीं चाहते थे किन्तु पता नहीं अचानक कार्य घट गया तो ये कौन प्रेरणा दिया इस प्रकार की अर्थात जानता है कि कोई तो प्रेरणा देता है किन्तु विशेषत तो अज्ञाते कौन प्रेरणा देता है ये पता नहीं चलता कोई ना कोई मन को चलाता है ये तो पता चलता है किंतु कौन चलाता है ये पता नहीं सामान्यत तो अज्ञात विशेषत तो अज्ञात संभवती प्रश्न हो सकता है सामान्य रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं जानता है, तो प्रश्न हो सकता है विकल्प करणव क्योंकि पूर्व पक्ष संशय क्या था जान करके तो जान कर के पूछ रहा है ना नहीं जान करके पूछ रहा है तो ये जो आक्षेप है इस आक्षेप का उत्तर दे दिया गया कि सामान्य रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं जानता है यह टीकाकर के दिए विकल्पकरण तो अभी ये विकल्प करण बड़े महाराजी आचा दिए पहले अंतिम पंक्ति देखिए टीका में पूर्व पक्ष पूछता है सिद्धांति शिष्य जान करके पूछ रहा है ना नहीं जान करके पूछ रहा है अभी सिद्धांति उसको पूछ रहा है आप जो ये विकल्प करते हैं कि शिष्य जान करके पूछ रहा है अथवा नहीं जान करके पूछ रहा है जो विकल्प करते हैं ये विकल्प आप जान करके कर रहे हैं ना नहीं जान करके कर रहे हैं तो वो जो उत्तर देगा ये विकल्प जान करके कर रहा है ना नहीं जान करके कर रहा है सिद्धांति कहता है कि आपका जो उत्तर होगा आपका प्रश्न का वही उत्तर है हम आपको प्रश्न करते हैं आप जो विकल्प करते हैं आकर के ये जान करके पूछते हैं ना नहीं जान करके हम जाकर के किसको पूछेंगे वो जाकर के उसको ये बात पूछा जान करके पूछा ना नहीं जान करके पूछा हम कहेंगे आप आकर के हमको पूछ रहे हैं ये जान करके पूछते हैं ना नहीं जान करके पूछते हैं आपका जो उत्तर होगा उसका वही उत्तर इसको चार नंबर टिप्पणी में अंतिम पंक्ति में दिया ज्ञाते अज्ञाते इति विकल्प आप पूछते हैं कि जान करके पूछा अथवा नहीं जान करके पूछा ये जो विकल्प करते हैं ये विकल्प क्या ज्ञाते अज्ञाते वा? अर्थात आपका विकल्प आप जान करके विकल्प कर रहे हैं ना नहीं जान करके विकल्प कर रहे हैं इति चो दिए हम अगर आपको पूछेगा यद उत्तरम तबे तदेव अत्र आपका जो उत्तर होगा वही उत्तर होगा इसलिए ऐसा स्थिति में कहते हैं उसका ऊपर पंक्ति देखें यत्रो योभ समो दोषः परिहारोपी वा सम नई कर्यनुयोक्तव्यतादृग अर्थ विचारणे यत्र यो दोषः सम जहाँ विवाद हो रहा है दोनों का दोष बराबर है और परिहारोपि वा सम परिहार भी बराबर है न एक पर्यनुयोक्तव्य एक को ऊपर दोष आरोप करना ठीक नहीं है ताद्रिक अर्थ विचारण दोनों का दोष बराबर है तो फिर वहां एक दूसरे को आरोप करना ये ठीक नहीं है विचार करने का समय में तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ये बात आपका ठीक नहीं है ये नहीं है अगर आप भी जो कहते हैं समान प्रकार के दोष है तो ये टीका में जो कहा विकल्प इसी का तात्पर्य दे दें तीन नंबर टिप्पणी में इति चो दी थी प्रतीक दिया आई फेन आगे ज्ञाते ज्ञातत्वादेव ज्ञातत्वाद प्रश्नोनर्थक ज्ञात पूर्व पक्ष पूछा था कि जान करके शिष्य पूछ रहा है ना नहीं जान करके क्यों ऐसे पूछ रहा है तो उसके लिए तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं ज्ञाते अगर जानता है तो ज्ञातत्वादेव प्रश्नो अनर्थक जानता है तो फिर प्रश्न करना व्यर्थ है और अज्ञात है तो अगर जानता नहीं तो तो असक्य है बस प्रश्न कर ही नहीं पाएगा अगर पता ही नहीं है कुछ प्रश्न कैसे करेगा इसलिए जब भी प्रश्न होता है तो अर्थात तो तो कुछ पदार्थ तो ज्ञान है कुछ कुछ पदार्थ तो ज्ञान नहीं है सूत्रितम एत विवृणती आगे संग्रह वाक्य है उसका विवरण देते हैं भाष्य में प्रवृत्ति लिंगात विशेषार्थः प्रश्न उपपन्न प्रवृत्ति लिंगात मन की प्रवृत्ति होती है ये मन की जो प्रवृत्ति होती है यही लिंग हो गया धूमो दिखती है तो इसी से हम कहते हैं कि यहाँ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए नहीं तो अन्य जगह में धूम नहीं दिखता है यहाँ क्यों दिखता है यहाँ बनी है क्या तो लिंग से कुछ हम अनुमान कर लेते हैं इसी प्रकार की मन की प्रवृत्ति हो रही है ये लिंग से प्रश्न करता है कौन इसको प्रवृत्त करवाता है विशेषार्थ प्रश्न सामान्यतः तो, तो पता चलता है मन की प्रवृत्ति तो कोई एक प्रवर्तक है विशेष कौन प्रवर्तक है जानने के लिए प्रश्न हो जाएगा तो जैसे रथादीनाम ही अचेतनाब रथादीनाम ही चेतनाबद्ध अधिष्ठिताम प्रवृति न ना, अनधिष्ठिताम प्रश्न करने का तात्पर्य है कि रथादि जो अचेतन पदार्थ है उसमें प्रवृत्ति तभी होती है कोई चेतन पदार्थ उसमें अगर अधिष्ठित हुआ तो अश्व इत्यादि आ गए सारथी आ गया तभी रथ में प्रवृत्ति होती है चेतन पदार्थ के द्वारा अधिष्ठित तो होने से ही अचेतन पदार्थ में प्रवृत्ति होती है न अनधिष्ठिता अचेतन पदार्थ चेतन के द्वारा अधिष्ठित नहीं हुआ है उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी ये नहीं है और मनो आदि नाम चेतना नाम प्रवृत्ति दृश्यते मनो अचेतन है उसमें प्रवृत्ति दिखती है रथ अचेतन है दृष्टान्त मन अचेतन है पक्ष हो गया और ये प्रवृत्ति दिखता है ये हेतु हो गया साध्य क्या करेंगे कहना कोई ना कोई चेतन यहाँ अधिष्ठाता है तो अनुमान वाक्य हो जाएगा मन मन प्रवृत्ति चेतनबत अधि अधिष्ठित वृत्ति कोई चेतन के द्वारा अधिष्ठित जो हुआ है उसमें वृत्ति मन की जो प्रवृत्ति ये चेतन वत् अधिष्ठित वृत्ति क्यों अचेतन प्रवृति रथादि प्रवृतिवत इस प्रकार की अनुमान हो जाएगा मन में प्रवृत्ति हो रही ये पक्ष हो जाएगा और रथ में प्रवृत्ति ये दृष्टान्त हो जाएगा मन प्रवृत्ति ये पक्ष हो जाएगा मन में ये जो प्रवृत्ति हो रही मन प्रवृत्ति चेतनावत अधिष्ठित वृत्ति कोई चेतना पदार्थ का अधिष्ठित उसके द्वारा अधिष्ठित हुआ है चेतनावत अधिष्ठित वृत्ति ये हो जाएगा साध्य और हेतु हो जाएगा अचेतन प्रवृति अचेतन के द्वारा अचेतन में प्रवृत्ति हो रही है रथादि प्रवृति पत्थ दृष्टांत तो हो जाए ये अनुमान वाक्य सूचित तो है तो भाष्य में दे दिया तो चेतना पद अधिष्ठिता न दृष्टा न ना अनधिष्ठिता न मनो आदिनाम मनो आदिनाम ये तो हो गया पक्ष और रथादि न हो गया था दृष्टान्त तो। तो चेतनावत तो अधिष्ठित तो उन्हीं का ही प्रवृत्ति होती है अर्थात अधिष्ठित वृत्ति ये हो गया साध्य और अचेतना तो नाम प्रवृत्ति भाष्य में प्रथम पंक्ति में अंतिम दे दिया मनो आदि नाम मनो आदि तो मनो आदि प्रवृत्ति पक्ष हो गया अचेतन तो प्रवृत्ति आगे दे दिया अचेतनाम तो तो तो प्रवृत्ति इतना अंश हो गया हेतु अचेतन प्रवृत्ति ये हेतु हो गया टीका में अच्छा भाष्य में और एक पंक्ति तद्य लिंगम चेतनावतो अधिष्ठातुर अस्तित्वे तध्य लिंगम ये जो अचेतनाम प्रवृति यही लिंग है हेतु है प्रथम पंक्ति में जो अंतिम में ध्यान ना, अचेतना नाम प्रवृत्ति यही लिंग है हेतु है किसमें कहते हैं तद्धि लिंगम यही हेतु है साध्य क्या है कहते हैं चेतनावतो अधिष्ठातुर अस्तित्व कोई चेतनावत अधिष्ठित है वहाँ कोई चेतनावत चेतन पदार्थ कोई है ये साध्य हो गया ठीक है में मनो आदि नाम एवं चेतनत्वाद अचेतन प्रवृत्ति प्रवृत्ति ईकार है मनो आदि नाम एवं चेतनत्वाद अचेतन प्रवृत्ति ईकार नहीं है फिर क्या क्या होगा ना नया में पुराना में तो है न पुरानों में भी नहीं था नया में नहीं है अच्छा चेतनत्वाद अचेतन प्रवृतत्वाद अचेतन प्रवृतित्वाद होना चाहिए हम तो अचेतन अवृत्ति प्रवृत्ति किए हैं ठीक है इसको कल निश्चय कर देंगे पंक्ति तो घटेगा दोनों उपाय से सब जैसे घट जाएगा सब तो और प्रभृति प्रभृत् में अगर आप निष्ठा कर देंगे तो प्रवृत्त हो जाएगा अगर आप तीन करेंगे तो प्रवृति हो जाएगा साधारण तो प्रभृति शब्द अधिक व्यवहार होता है मनो आदि नाम अचेतन अचेतन ऐ मनो आदि नाम है पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है मनो आदि नाम चेतनत्वाद मनो ही चेतन है तो चेतन प्रवृतिवादि अचेतन प्रवृतिवादि असिधो हेतु आप हेतु दे दिए भाष्य में प्रथम पंक्ति में अंतिम में अचेतना प्रवृत्ति ये आपका हेतु हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि मनो आदि नाम चेतनत्वाद चेतन है इसलिए आपका हेतु अचेतना प्रवृत्ति ये कैसे कैसी होगी चेतन होने से अचेतना प्रवृत्ति ये जो हेतु है ये हेतु असिद्ध इति सिद्धांत कहता है कि न आशंका नियम ये आशंका करने का इस प्रकार की नहीं है अर्थात मन चेतन है ये बात नहीं है भाष्य में करण आनी ही मनो आदिनि नियम प्रवर्तन्ते मनो आदि ये सब करण नियम से प्रवृत्त होते हैं आज यहाँ तक रखेंगे ओ सं नो मित्र सं नो